श्री राम कृष्ण वचना अमृत परिच्छेद एक सौ अक्टूबर 1885 डॉक्टर परंतु आग गर्मी भी पहुँचाती है और क्रम प्रकाश भी प्रकाश से पदार्थ दिख तो पड़ते हैं परंतु गर्मी देह को जलाती है कर्तव्य करते हुए आनंद ही आनंद मिलता हो सो बात नहीं कष्ट भी होता है मास्टर गिरी से पेट में दाना पड़ता है तो मार सहने के लिए पीठ भी मजबूत रहती है कष्ट में भी आनंद है गिरीश डॉक्टर से कर्तव्य रूखा है डॉक्टर क्यों गिरीश तो सरस सही सब हंसते हैं मास्टर फिर हम उसी बात पर आ गए मिठाई के लाभ से अफीम खाना गिरीश डॉक्टर से कर्तव्य सरस है अन्यथा आप वह करते क्यों हैं डॉक्टर मन की गति उसी ओर है मास्टर गिरीश सिंह अभागा स्वभाव खींचता है हास्य अगर एक ही ओर मन का झुकाव रहा तो स्वाधीन इच्छा फिर कहाँ रहे डॉक्टर मैं बिल्कुल स्वाधीन नहीं कहता गौ खूटी से बंधी हुई है रस्सी की पहुँच जहाँ तक है वहीं तक स्वाधीन है परंतु जहाँ उसे रस्सी का खिंचाव लगा तो श्री राम कृष्ण यह उपमा यदु मल्लिक ने भी दी थी छोटे नरेंद्र से क्या यह अंग्रेजी में है डॉक्टर से देखो ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं वे यंत्री हैं मैं यंत्र हूँ अगर किसी में यह विश्वास आ जाए तब तो वह जीवन मुक्त हो गया हे ईश्वर अपना काम तुम खुद करते हो परंतु लोग कहते हैं मैं करता हूँ यह किस तरह जानते हो वेदांत में एक उपमा है एक हंडी में तुमने चावल चढ़ाए आलू और भटे उसमें छोड़ दिए कुछ देर बाद आलू भटे और चावल उछलने लगते हैं मानो अभिमान कर रहे हों कि मैं उछलता हूँ मैं कूदता हूँ छोटे बच्चे आलू और परवरों को उछलते हुए देखकर उन्हें जीवित समझ लेते हैं किंतु जो जानते हैं वे समझा देते हैं कि आलू भट्टे और परवरों में जान नहीं है वे खुद नहीं उछल रहे हैं हंडी के नीचे आग जल रही है इसलिए वे उछल रहे हैं अगर लकड़ी निकाल ली जाए तो फिर वे नहीं हिलते उसी तरह जीवों का यह अभिमान कि मैं करता हूं, अज्ञान से होता है ईश्वर की ही शक्ति से सब में शक्ति है जलती हुई लकड़ी निकाल लेने पर सब चुप है कठपुतलियाँ बाजीगर के हाथ से खूब नाचती है किंतु हाथ से छोड़ देने पर वह हिलती जुलती तक नहीं जब तक ईश्वर के दर्शन न हो जब तक उस पारसमणी का स्पर्श न किया जाए तब तक मैं करता हूँ यह भ्रम रहेगा ही मैं सत कार्य कर रहा हूँ मैं असत कार्य कर रहा हूँ इस तरह की भूलें होंगी ही यह भेदबोध उन्हीं की माया है और इस मिथ्या संसार को चलाने के लिए इस माया का प्रयोजन है किंतु विद्या माया का आश्रय लेने पर सत्य मार्ग को पकड़ लेने पर लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है जो उनके दर्शन करता है वही माया को पार कर सकता है वे ही एकमात्र करता है मैं करता हूँ यह विश्वास जिसे है वही जीवन मुक्त है यह बात मैंने केशव सेन से कही थी गिरीश डॉक्टर से स्वाधीन इच्छा का ज्ञान आपको कैसे हुआ डॉक्टर यह युक्ति के द्वारा नहीं जानी गई मैं इसका अनुभव कर रहा हूं, गिरीश हम तथा दूसरे लोग बिल्कुल इसके विपरीत भाव का अनुभव करते हैं अर्थात यह कि हम स्वतंत्र हैं सब हंसते हैं डॉक्टर कर्तव्य में दो बातें हैं एक तो कर्तव्य के विचार से उसे करने के लिए जाना और दूसरा बाद में आनंद का होना परंतु आरंभिक अवस्था में ही आनंद होगा यह सोचकर हम कर्म करने नहीं जाते मुझे स्मरण है कि जब मैं छोटा सा था तब भोग की मिठाई में चीटियों को देखकर पुरोहित महाराज को बड़ी चिंता हो जाती थी उन्हें पहले से ही मिठाइयों को देखकर आनंद नहीं होता था हास्य पहले तो उन्हें चिंता ही होती थी मास्टर स्वागत बाद में आनंद मिलता है या साथ साथ यह कहना कठिन है आनंद के बल से यदि कार्य होता रहा तो स्वाधीन इच्छा फिर कहाँ रह गई